और जिसमें हम उनके कुछ खास अनुभव को सुनते हैं ताकि हमारे जीवन में भी हमें मोटिवेशन या प्रेरणा मिले तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ आगरा से जवाहरलाल जी हैं जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से जवाहरलाल गुलाटी जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद श्रोताओं नमस्कार

मैं जवाहरलाल लाल गुलाटी आगरा से हूँ और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं आपसे रूपरू हूँ मैं अपनी बैकग्राउंड पहले बताना चाहूँगा मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और जहाँ कभी शाम का खाना भी नहीं होता था लेकिन हिम्मत को अपनी को साथ रखते हुए और कुछ अपने आदर्श जो हमारे व्यक्ति हैं उनसे मोटिवेट होते हुए

मैंने अपनी लाइफ को सजाया है संवारा है और आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं उम्मीद है आप भी इसका लाभ उठाएंगे जवाहरलाल गुलाटी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया किस तरह से आप इस मुकाम को हासिल किया है और मैं चाहूंगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे श्रोता भी आपको सुन रहे हैं फर्स्ट टाइम तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ज़रूर बताएँ परिवार के बारे में बताएँ मेरे पास एक बे बेटी है ट्वेल्थ में बेटा है टेंथ में और बहुत ही साधारण फैमिली को बिलोंग करता हूँ मैं

शुरुआती दौर पे अगर जाऊँ तो जब मैंने इंटर पास किया था तो मेरे फादर उस साल रिटायर हुए थे तो उन्होंने बड़े ही सादगी बड़े अंदाज़ में कहा था कि बेटा अब मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी तो वो सिलसिला उस दिन जब पिता ने हमारी आंखें खोली तो लगा कि अब क्या होगा आगे लाइफ में लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप अपनी हिम्मत को अपने साथ रखते हैं और अपने संस्कारों को आप ताकत मानते हैं

तो आप जरूर आगे बढ़ते हैं शुरू में हमने ट्यूशन्स पढ़ाई बीस रुपये तीस रुपये पर मंथ की और उसके बाद अपने आप को इनबिल्ड किया कंपटीशन की तैयारी करी और उसके बाद हमें जो है तीन चार हमने कंपटीशंस पास किए बैंक के और अल्टीमेटली एक बैंक में, में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं अभी वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपके परिवार में बेटा और बेटी है और

अच्छा है और आपने अपनी पढ़ाई करते हुए पिताजी की जो एक बात आपको दिल में लगी उसकी वजह से आपने अच्छी तरह से उस पर काम किया और आज एक अच्छे मुकाम पे आप हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है जवाहरलाल गुलाटी जी आपसे बातें करके आइए आगे बढ़ते हैं जीवन के इस अंतराल में कई बार हमारे जीवन में कुछ अलग अलग अनुभव होते हैं खट्टे मिठ्ठे अनुभव होते हैं तो आपका जो खुशी और गम का जो अनुभव है वो ज़रूर हम सुनना चाहेंगे एक पिता के लिए पुत्री का जन्म

आज की युग में मेरी समझ बहुत ही प्यारा एक क्षण होता है जब मुझे मेरी बेटी का जन्म हुआ मुझे वो क्षण आज भी कहते हैं बिल्कुल साकार याद है और मैं उसको अपनी ज़िंदगी का बहुत ही खुश नसीब लम्हा मानता हूं हाँ

जिंदगी में के इस यात्रा में कहीं उतार चढ़ाव तो जरूर आते हैं एक पल जो सबसे बहुत ही गमगीन करने वाला है मुझे वो मेरे पिता का स्वर्गवास होना हालांकि वो पिचासी वर्ष के थे लेकिन उस, उनकी जो स्फूर्ति थी

और ऊर्जा थी शरीर में उस हिसाब से वो बहुत ही यंग थे लेकिन हमारे पास जब ऊपर से अगर ईश्वर का बुलावा आता है तो कोई भी इंसान कुछ कर नहीं पाता तो वो अपने पिता को खोना वो क्षण मेरे जिंदगी का सबसे बहुत ही गमगीन लेकिन एक तरफ मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मैं अपने पिता के आदर्शों पर चलता रहा और अपने बच्चों को वो संस्कार देता रहा तो मैं पिता को अपने पास ही समझूंगा की वो मेरे पास ही है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने जीवन के लमो को जीते

जो है उनसे कुछ पल के लिए जरूर हम रुकता जाते हैं लेकिन बाद में जब उन चीजों को हम लाइव करना चाहते हैं या पिताजी के यादों को ताजा करना चाहते हैं तो उनके संस्कार अपने साथ रखें अपने बच्चों को दे तो बहुत ही अच्छा एक फीलिंग है जहां पर हम अपने जीवन में खुशनुमा बनाए रख सकते हैं अपने आप को

और इन सभी चीज़ों को जो भी चीज़ें हमसे हो सकता है हम उन चीज़ों को बनाए रख सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अपने पिताजी को आप आज भी आसपास पाते हो जब उनके संस्कारों के साथ आप जीते हो बहुत ही सुंदर जो अनुभव है शायद हमारे सभी लिसनर्स को यहाँ पर एक सीख मिल सकती है जो गुलाटी साहब ने बताया कि अपने पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद उन्हें बड़ा दुख हुआ क्योंकि एक खालीपन रह जाता है घर में अगर बड़े व्यक्ति कोई होता है तो भले ही वो कुछ करे नहीं लेकिन फिर भी उनका सानिध्य एक खुशी का अनुभव कराता है

और हमारे बच्चों को या हमारे दोस्तों को भी एक ख़ुशी का अनुभव कराता है लेकिन अब वो एम्प्टी प्लेस जो है हमें हमेशा ही अपने जीवन में एक खालीपन महसूस कराता है लेकिन फिर भी समय के अंतराल में हम अगर उसमें कुछ बदलाव लाते अपने सोच में हम अपने पिता को ज़िंदा ही रखना चाहते हैं अपनी यादों में तो उनके संस्कारों के साथ उनकी बोली हुई बातों को अपने साथ रखते हुए उनकी यादों के साथ आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में मैं चाहूँगा

कि संगीत के साथ आपका क्या जुड़ाव है संगीत का जो एक बेस है वो आप अगर किसी भी मूड में हैं और अगर आप अच्छा म्यूज़िक सुन लेते हैं तो आप अपनी परेशानियों को काफ़ी दूर तक धकेल देते हैं तो शायद ही कोई इंसान होगा जो संगीत का प्रेमी ना हो मुझे भी संगीत पसंद है और मुझे एक अभी नया एक सॉन्ग आया हो उसके बोल याद आ रहे हैं

मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा इस चाहत में मर जाऊँगा

टे जी ये गीत क्यों पसंद आता हैं क्या है इसमें इसके एक तो लिरिक्स काफ़ी अच्छे हैं और इसमें जो स्पिरिट है दर्द है वो मन को मोह लेता है

चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है आप सुनाए हैं रेडू मोदन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात और हमारी बातें हो रही हैं जवाहरलाल गुलाटी से जो आगरा से बिलोंग करते हैं और एस में अपनी विशेष सेवा दे रहे हैं तो आइए बात करते हैं जैसे कि संघर्ष का समय तो बीता है लेकिन इन वर्तमान समय को हम लोग जब देखते हैं तो काफी नई नई चीजें आ रही हैं तो इसमें हमारे युवा साथियों को किस तरह से अपना करियर या अपने लाइफ को सेट करना चाहिए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है

मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूं मैंने वो टीवी पे देखा था एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति वो उसने आई ए किया था और उसने

एक ही बोला था कि मैंने अपनी लाइफ को टेबल और चेयर पे कन्फाइन कर लिया है और एंटरटेनमेंट के लिए वो केवल केवल और केबल सामने चौल में बच्चे जो खेल रहे होते थे 15-20 मिनट का उनको खेलते हुए देख लेते थे और फिर अपनी सीट पे और अपने जो भी दिनचर्या थी उनको करते हुए टेबल और चेयर पे कन्फाइन हो जाते थे कोई भी इंसान अगर सच्चे मन से दृढ़ संकल्प कर ले की मुझे लाइफ में कुछ करना है और बाहरी दुनिया को

थोड़ा सा कट करके टेबल चेयर पे कन्फाइन होकर के तरीके से पढ़े तो आजकल इंटरनेट पे भी सारी सुविधाएं हैं आपको कोई परेशानी नहीं है ना तो आपको कहीं ट्यूशन लेने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी कंपटीशन के लिए कोचिंग में जाने की ज़रूरत है आपके पास इंटरनेट पे सारा मेटेरियल है आपको ज़रूरत है तो सिर्फ एक डिटर्मिनेशन की अगर आपने फर्म डिटर्मिनेशन किया हुआ है तो आपको सौ सक्सेस मिलेगी ही बट ये है

कि आपको डिसिप्लिन होकर के टेबल एंड चेयर पे कन्फाइन होकर के चार से छः घंटे जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप तरीके से कंपटीशन की तैयारी करें और आजकल इंटरनेट पे सारा मटेरियल है कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है आप वहां से अपनी पूरी हेल्प ले सकते हैं मैं तो यही कहूँगा कि कोचिंग अगर आप करना चाहते भी हैं तो एक महीना दो महीने का आप कोचिंग ज़रूर ले लें

जिससे आपको बेस पता लग जाए आपको एक विजन मिल जाए उसके बाद अगर आप कोचिंग में जाने का टाइम भी सेव करते हुए अपने घर पे सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत ही अच्छी बात हमारी युवा साथियों के लिए आपने बताया आशा करता हूँ जो विद्यार्थी मित्र अभी पढ़ाई कर रहे हैं या अपना करियर के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर आप अपने करियर के लिए अपने पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस करें और जितना आप

पढ़ाई पे इस समय फोकस करेंगे उतना ही आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है क्योंकि इस समय का जो पीरियड है जो 10वीं के बाद या फिर 8वीं 9वीं 10वीं सेकेंडरी हम लोग जब एजुकेशन पढ़ते हैं तो उस समय का जो पीरियड है वो हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम होता है जो खास होता है जिसकी वजह से हमारा लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कि किस तरह से हमें अपने पढ़ाई पर फोकस करना है आप सुनाए रूमत पॉइंट फोर एफ एम पर विशेष मुलाकात

तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा जो हम लोग नई नई चीजें आज हमारे दुनिया में आ रहे हैं जैसे मोबाइल्स कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का ये युग बनते जा रहे हैं तो इसमें हम अपने आप को कैसे सतर्क रखें बिल्कुल आपने सही कहा आज का युग डिजिटलाइजेशन का युग है

और हमें इसमें आगे बढ़ना ही है अपने आप को अपडेट करते हुए लेकिन जहाँ हम अपने आप को अपडेट करते हैं इस भौतिक युग में जीने के लिए और ये जरूरी भी है लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी वैल्यूज़ अपने संस्कार अपने माता पिता के द्वारा दिखाया गया रास्ता और सच के रास्ते पे चलते हुए अपने चरित्र को बनाते हुए अगर हम डिजिटाइजेशन में अपडेट करते हैं अपने आप को

लेकिन अगर आपने सारा कुछ अपडेट कर लिया लेकिन आपकी वैल्यूज़ नहीं है आप तो वैल्यूज़ नहीं है तो आपके चेहरे पे वो तेज़ नहीं है आपके चेहरे पे एक तेज़ होना चाहिए मुस्कान होनी चाहिए एवर स्माइलिंग फेस होना चाहिए ये बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो आपको बहुत आगे ले जाएंगे आप अपने आप को अपडेट रखें जैसा कि युग चेंज हो रहा है उसके साथ साथ आप अपनी वैल्यूज़ को भी अपडेट रखें जिससे जो आप सोच रहे हैं पॉजिटिव सोच रहे हैं

तो आपके आसपास का इन्वायरमेंट भी उतना ही पॉजिटिव सकारात्मक और आप किसी को कुछ दे सकते हैं ये बहुत बड़ी एक आज के लाइफ में आज के युग में काफ़ी इस चीज़ की कमी महसूस की जाती है कि हर आदमी तनाव में दिखता है सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी भी लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं अगर आप तनाव के साथ हैं तो आप दिन प्रदिन पीछे जा रहे हैं

सबसे पहले आपको अपने तनाव को आपके स्ट्रेस मैनेज करना है उसके लिए आप योगा कर सकते हैं या और जो भी आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जैसे मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय दूंगा मुझे कुछ पारिवारिक परेशानी थी और कुछ सर्विस में भी तो मेरे पास एक बहन आई तो उनके चेहरे का तेज़ देख करके मैंने उनसे क्वेश्चन कराला कि आप ये कैसी कैसी चीज़ें मैनेज करती हैं तो उन्हें मुझे प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय का पता दिया मैंने वहाँ जा के देखा उस सेंटर में जा के

उस सेंटर में मैं जब एंटर किया तो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे मिली और उसके जरिए अब मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें अपने आप को सेटल किया है और जो भी कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मेरी प्रॉब्लम थी मैं उसको काफ़ी हद तक सॉल्व करने में मेरे को वो काफ़ी मदद हुई है

जी जवाहरलाल गुलाटी जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाए मेडिटेशन योगा से और साथ ही साथ आपने बताया कि टेक्नोलॉजी का ये दुनिया है डिजिटल वर्ल्ड बनते जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग हर समय कुछ न कुछ नई चीजें आती हैं, उन्हें सीखना पड़ता है और उनके साथ चलना पड़ता है तो ऐसे हमें, हमें सीखने की ललक तो होनी चाहिए लेकिन साथ साथ हमें अपने मूल्यों को कहीं ना कहीं वंचित नहीं करना है हमें मूल्यों को भी अपने साथ रखना है कई बार होड होती है दौड़ लगाने की दौड़ लगाने में हम सोचते है कि मई नंबर वन

तो उसमें दो चार लोगों को गिरा के आप अगर आगे जाते हैं तो वो आपका नंबर वन बनना सही भी नहीं है सही वो है कि हम सबके साथ चले और सबको लेके चले और चीजें सीखनी है आगे बढ़ने की बात नहीं है यहाँ पर कुछ चीजें हमें सीखनी होती हैं तो सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो अच्छा फील होता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो आइए आखिरी में मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमें प्रभावित करते रहते हैं चाहे हमारे माता पिता हो या फिर हमारे लीडर्स हो उनकी कुछ बातें हमें प्रभावित करते रहते हैं

तो आपको अपने जीवन में कूल कॉलेज या फिर अपने जॉब के टाइम पर किस व्यक्ति की ज्यादा प्रभावित रहा? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने हर आदमी अपने लाइफ में किसी न किसी को रोल मॉडल बनाता है माँ बाप तो अतुलनीय हैं। माँ बाप का स्थान तो कोई नहीं ले सकता लेकिन मेरी लाइफ में मेरी सबसे बड़ी

सिस्टर उसने मेरे को लाइफ में काफ़ी हिम्मत दी और मैंने उनसे संघर्ष कैसे किया जाता है ये सीखा बिना हिम्मत हारे उन्होंने हर क्षण हमको गाइड किया और अगर मैं आज किसी मुकाम में हूँ तो इसका श्रेय मेरी बहन श्रीमती विनोद कुमारी खुराना को जाता है और ये बहुत ही उन्होंने मेरे को लाइफ में जो भी मेरे को मोटिवेशनल कहिए या आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा उन्होंने दी मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ फिर आगे जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है मैं उन्हीं के पास जाता हूँ

और मेरी लाइफ की रोल मॉडल वो ही है मेरी सिस्टर चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपने रोल मॉडल के बारे में बताएं आपकी बड़ी सिस्टर जो है वो आपकी रोल मॉडल है और हर समय जिस भी सिचुएशन में आप रहे आपको हिम्मत देना आपको प्रोत्साहित करना और आपको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है और आगे भी आप उन्हीं से प्रेरणा लेते रहेंगे ऐसी बात आपने कही बहुत ही अच्छी बात है तो चलिए आपके जो रोल मॉडल है उनके लिए अगर कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा गाना डेडीकेट करना चाहेंगे आप

मैं उनको डेडिट करना चाहता हूँ जो मुझे गाना काफी अच्छा लगता है आदनान सामी जी की आवाज में ये गजल है कभी तो करीब आओ जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ हम भी तो हैं तुम्हारे

दीवाने दीवाने हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने ओ दी

गुलाटी साहब बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अपने रोल मॉडल सिस्टर के लिए डेडिकेट किया गज़ल है बहुत ही खूबसूरत गज़ल है तो चलिए विनोद बाला खुराना जी के लिए ये गाना जवाहरलाल गुलाटी की ओर से डेडिकेटेड सॉन्ग हम प्ले कर रहे और विनोद बाला जी अगर आप सुन रहे हैं तो जरूर अपने इस गाने को जरूर सुनिए और खुश हो जाइए आप आपके लिए खास गाना डेडिकेटेड है जवाहरलाल गुलाटी की और से आप सुन रहे हैं रीड मॉजन सुनते रहो मस्कर रहो

kaviton nazar mein

क्या कहूँ

जाते जाते मैं कहूंगा कि हमारे सभी श्रोता आज आपको सुन रहे हैं तो उनके लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे मेरी युवा जो हमारा भारत का भविष्य भी है युवा शक्ति उनको मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप कभी हिम्मत ना हारें चैलेंजेस लाइफ में प्रॉब्लम्स लाइफ में हमेशा रहेंगी लेकिन ये एक प्रकार की आपको आपके लिए चैप्टर भी हो सकता है

इस चैप्टर को जरूर पढ़ें संघर्ष जरूर करें और अपनी लाइफ को सजाते संवारते हुए अपनी वैल्यूज को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी लाइफ का जो भी है परफॉर्म करें और कभी भी किसी को हर्ट ना करें जो भी आपके एनवायरमेंट में है आप उनको सब कुछ दें यानी कि स्माइलिंग फेस खुशी और इज्जत सम्मान ये सब आप दें इससे आपका भी एक कद जो है ऊँचा उठेगा और एक हमारे भारत के जो एक संरचना है

उसमें भी काफी आपका सहयोग रहेगा चलिए गुलाटी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमारे सभी साथियों को आपने दिया हिम्मत न हरें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को साथ लेके मूल्यों को ऊपर रखते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ें ऐसा बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया श्रोताओ